पातजल योग सूत्र समाधिपाद तदा दृष्टु स्वस्वरूपे अवस्थानम तीसरा उस समय अर्थात इस निरोध की अवस्था में दृष्टा पुरुष अपने अपरिवर्तनशील स्वरूप में अवस्थित रहते हैं जो ही लहरें शांत हो जाती हैं और पानी स्थिर हो जाता है त्यों ही हम सरोवर की तली को देख पाते हैं मन के बारे में भी ठीक ऐसा ही समझो जब यह शांत हो जाता है तब हम देख पाते हैं कि अपना असल स्वरूप क्या है फिर हम उन तरंगों के साथ अपने आप को एक रूप नहीं कर लेते वरन अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र चौथा इन निरोध की अवस्था को छोड़कर दूसरे समय में दृष्टा वृत्ति के साथ एक रूप होकर रहते हैं उदाहरणार्थ मान लो किसी ने मेरी निंदा की बस वह मेरे मन में एक वृत्ति उठा देता है और मैं उसके साथ अपने आप को एक रूप कर लेता हूँ इसका परिणाम होता है दुःख वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा पाँचवा वृत्तियाँ पाँच प्रकार की हैं कुछ क्लेशयुक्त और कुछ क्लेश शून्य प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा मृतय छठवां वे है प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति अर्थात सत्य ज्ञान भ्रम ज्ञान शब्द भ्रम निद्रा और स्मृति प्रत्यक्षानुमानगम प्रमाणानी सातवां प्रत्यक्ष अर्थात साक्षात अनुभव अनुमान और आगम अर्थात विश्वस्त लोगों के वाक्य ये तीन प्रमाण हैं जब हमारी दो अनुभूतियाँ आपस में विरोधी नहीं होती तब उसे हम प्रमाण कहते हैं मान लो मैंने कुछ सुना यदि वह पहले अनुभव की हुई किसी बात का खंडन करे तो मेरे भीतर उसके विरुद्ध तर्क वितर्क होने लगते हैं और मैं उस पर विश्वास नहीं करता प्रमाण के फिर तीन प्रकार हैं साक्षात अनुभव या प्रत्यक्ष यह एक प्रकार का प्रमाण है यदि हम किसी प्रकार आँख और कान के भ्रम में न पड़े तो हम जो कुछ देखते या अनुभव करते हैं उसे प्रत्यक्ष कहा जाएगा मैं इस दुनिया को देखता हूँ बस यह उसके अस्तित्व का पर्याप्त प्रमाण है दूसरा है अनुमान लक्षण से लक्ष्य वस्तु पर आना तुमने कोई संकेत देखा और उससे तुम उस लक्ष्य वस्तु पर आ गए जिसका कि वह संकेत है तीसरा है आप्तवाक्य योगियों अर्थात सत्यद्रष्टा ऋषियों की प्रत्यक्ष अनुभूति हम सभी ज्ञान की प्राप्ति के लिए सतत संघर्ष कर रहे हैं पर तुम्हें और मुझे उसके लिए कठोर संघर्ष करना पड़ता है दीर्घकाल तक विचार रूप क्लांतिकर रास्ते से होकर अग्रसर होना पड़ता है किंतु विशुद्ध योगी इन सब के पार चले गए हैं उनके मनस्चक्षु के सामने भूत भविष्य और वर्तमान सब एक हो गए हैं उनके लिए वे सब मानो एक पाठ्य पुस्तक के समान हैं हम लोगों को ज्ञान लाभ के लिए जिस क्लांतिकर प्रक्रिया में से होकर जाना पड़ता है उनके लिए उसकी फिर और आवश्यकता नहीं रह जाती उनका वाक्य ही प्रमाण है क्योंकि वे अपने भीतर ही सारे ज्ञान की उपलब्धि करते हैं ऐसे व्यक्ति ही पवित्र शास्त्र ग्रंथों के प्रणेता हैं और इसीलिए शास्त्र प्रमाण है यदि वर्तमान समय में ऐसे मनुष्य कोई हों तो उनकी बात भी अवश्य प्रमाण होगी